शो मित्र शयम शनिंद्र बृहस्पति शं विषु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते यमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष वे सत्यम वे तम नातो तदम अवतु अवतो वक्ता शांति शांति शांति सबको तो सबसे अंतिम भाग है आबा तो वक्तार आबा तो वक्तारम्म तो ओम शाति पुरोहितं शा अग्न ईलेतमृत्ज होताम अग्नि पूर्व येषिभ्यो नोत नईत स देवाक्षति अग्निनायिमश्न वोषमेव दिवे दिव यशस वीरवत्तम अग्नेज्ञ मध्वरम विश्व परिभोरसि स यदेश गति अर्भता कविक्रदु सत्यिशवस्तम देव देविरागमत यदंगदाश्युषेदंगदाश्युषे भद्रम क्ये तत्स्यमि उपत्वाने दिवे दिवे दोषा आवस्तिया वयम नमो आभरंद एमसी राजमधरा गोपात दिवीं वर्धम स्वेदमे ए स न पिते सोन वेज् सोपा जहा स्वस्थ आएगा स्वस्थ ऐसे आता है हाँ दीर्घ हो, हो रहा है दो दो अलग ये उसी को बार करना है या नहीं इसमें क्या हो जाता है बीच में आएगा तो ये हम्ब हो जाएगा मान लीजिए लास्ट में जब हो जाएगा वहां हम्ब बनाने की जरूरी है जहां मार्ग खत्म होता है वहां हम्ब होगा नहीं होगा मार्ग ज़ा, मार्ग जहां खत्म होता है वहां तो चालक अपने आप हम हो या ना हो धीमी करते ही है, ठीक है ना अब इसलिए ये जो हम्ब की जो बात आती है ये ह्रस्त सूर्य में वो जब बीच में आएगा तो होगा दीर्घ स्वरुद में क्या करेगा इसके जगह पर ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा क्योंकि एक सूदी आएगी या अनुदात आएगा तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा एक सूदी में थोड़ा नीचे और अनुदात में बहुत सारे नीचे आना पड़ेगा अब देखिए अम्मी मामा पर जाएंगे ये काट देने का है एडिट करने का अब दूसरा पद प्रारंभ होता है दूसरा प्रारंभ क्या है दूसरा पद का जो प्रारंभ है शंका समाधान रूप है जिससे पहले था वैसे ही तो कहते हैं पहला सूत्र में पूर्वपक्षी कहते हैं आमनायस्य। बोलिए आमनायस्य। क्रियार्थत्वाद क्रियार आनर्थक्यम आ तदर्थ नाम तदर्थान ठीक है ना आमनायस्य यानी वेदस्य तो वेद को आमनाय क्यों कहते हैं क्योंकि वेद जो ज्ञान रूप है यदि भी अनादि और निधन है निधन का मतलब अपने बुद्धि के अंदर सदा के लिए रखा हुआ है वो अनादि है और अपोरुष यह है सृष्टि के प्रारंभ में वेद का प्रकाशन हुआ परंतु जब तक उस वेद मंत्र रूपी दूध को हम मंधन नहीं करेंगे तो उसका क्रीम यानी मक्खन हमें नहीं मिलेगा इसलिए वेदरूपी दूध को दूध से मक्खन निकालने मक्खन निकालने के लिए हमें उसको बिलोड़ना पड़ता है तो कैसे बिलोड़े? बार बार बार बार बार बार बार बार बार एक बार एक बार ऐसे एक दो तीन बार बिलोड़ करके मानधनी को छोड़ दो कुछ नहीं निकलेगा हाजी निकलेगा निकलेगा आ? ये जो नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए बिनाई बिना भी होता है तो जैसे कि ये नहीं नहीं नहीं दूध बेचने वाले होता है ना दूध बेचने वाले अपने बड़े कैन में जब दूध भरकर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है थोड़ा जगह खाली छोड़ देता है तो उसके गाड़ी जब जब सड़क दो होता ना सब जगह पर इवन रोड नहीं है तो इसी प्रकार ट्रेनिंग लेते हुए ऐसे होता है तो होता ना ये दूध उसके अंदर ऐसे ऐसे मारता रहता है ठीक है ना तो उस प्रकार देगा मारकर, मारकर, मारकर जब लास्ट समय पर आएगा ना तो देखिए ऊपर पूरा पूरा मक्खन निकलता है हा अभी जो अभी जो अभी जो अभी जो डेयरी का अभी देखिए जहां पर भी हम दूध डालते हैं दूध मिलता ना जो गाय का दूध जो भी हो हमें मिलता है वास्तव में करके उसमें से मक्खन निकालने के बाद उसके अंदर क्या करेगा उसको निश्चित है दूध का पाउडर आता है दूध का पाउडर जो होता है ना ये दूध के पाउडर बड़े पैमाने पर इसके अंदर मिला देता है क्योंकि मक्खन के निकालने के बाद दूध पतला रहता है इस पतले दूध को फिर गाढ़ा करने के लिए एक तो जलांश को तो जला देता है साथ में क्या करेगा दूध का पाउडर उसमें मिलाएगा तो मिलाने के बाद क्या है उसके प्रगा, अच्छे प्रकार से बॉईल करके फिर ठंडा करके उप उसमें आता है इसलिए देखिए यह डायरी का जो घी है ना ज्यादा कल नहीं रहेगा आप जो बता रहे हैं है, यह प्रोसेंग प्रोसेसिंग बहुत पुराना है और शास्त्रोक्त है इस प्रोसेसिंग में से यानी इसको दही जमा करके उसमें पानी डाल करके सूर्योदय से पहले उठ करके बिलोड़ करके मक्खन निकाल करके उस मक्खन को पानी में धो करके, फिर उसको क्लारीफाई करेंगे ना वो जो घी है आपको तो देखिए वर्षों तक भी रह सकता है कम से कम एक साल तो वो पूरा करेगा बिगड़े बिना परंतु ये ये जो घी है ना ये उस क्वालिटी में क्या है ज्यादा काल नहीं रहेगा कच्चे के आयु ही कच्ची आयु है और पक्के के आयु अपक्की है। बस तो क्या करेगा? तो मंदन करेंगे ना, तो हमारे बात बात हमारी हो रही थी वेद मंत्रों को लेकर के, जब तक इस वेद मंत्र को हम बहुत शांति से बार बार करके अभ्यास के माध्यम से मंदन नहीं करेंगे तब तक इसमें से वेदार्थ रूपी क्रीम निकलने वाला नहीं है इसलिए वेद जो है वेदार्थ के लिए अभ्यास करने योग्य है इसलिए वेद का नाम हो गया आमनाय क्या हो गया आमनाय धातु है मना अभ्यासे इसलिए वेद का नाम हो गया आमनाय अब देखिए बच्चा जो भी पढ़ाई करते हैं ना पढ़ाई के अंत में क्या होता है प्रत्येक चैप्टर के बाद अंत में अभ्यास होता है अभ्यास का मतलब प्राचिस प्राक्टिस तब जाकर के विषय के निष्णात हो जाता है तब जाकर के विषय उसके अंदर स्थिर हो जाता है तो स्थिर विषय में फिर अंदर घुसेंगे तो क्या हो करेगा वहां एक प्रकार का एक्सप्लोरेशन हो जाता है जो दुनिया को अभी तक जो अर्थ निकला नहीं है इस प्रकार डुबकी लगाने वाला उसी में पूरे पूरे समय निकाल करके अंत में क्या है दुनिया के लिए उपयोगी ज्ञान विज्ञान उस छोटे से खंड में से निकाल करके लाते हैं तो उनको कैसे ये मिला उन्होंने अभ्यास किया अभ्यास करते को देखिए भोरा वो क्या रहे? करके करके करके, करके सुराख बनाते बनाते बनाते बनाते उसके अंदर जाते हैं कीड़ों को देखिए लकड़ी खाने वाले कीड़ों को वो खाते खाते अंदर जाकर के अंदर के वो पाउडर रूम में निकाल करके देता है प्रकार क्या है इसलिए ये दोनों को नाम है कौन सा आमनाय यानी अभ्यास के प्रकरण में दयान जी ने क्या लिखा प्रत्येक वेद को उसके ब्राह्मण के साथ अध्ययन कराने के लिए बोला प्रत्येक वेद को उसके ब्राह्मण ग्रंथों के साथ अध्ययन करने के लिए बोला क्यों बोला यदि ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन हम नहीं करेंगे ना वेद की संज्ञाएं हमारे लिए क्या हो जाता है वो पत्थर की गोली की गोली गोली या सीसे के समान या तो मान लीजिए गाड़ी का जो साइकिल का जो बॉल होता है ना बैरिंग का वो तो चबाते चबाते रहो कुछ नहीं होने वाला है हमारा धान घिससेगा पर दो बोल्ड घिसने तो वाला नहीं है इसलिए कहा कि वेदाभ्यास जहां पर भी प्रचलित होता है वहां क्या करना चाहिए वेद की संभाग को ब्राह्मण भागों के साथ आप देखिए और क्या है ब्राह्मण भाग क्या है क्रिया भाग है ब्राह्मण भाग जो है क्रिया भाग है और वेद जो संहिता है इस क्रिया भाग की पुष्टि करने वाला होता है समझ लेंगे ना तो इस दोनों को मिलाकर के इसे देखिए स्कूल में अभ्यास करने वाले बच्चे उसके पास काम भी होना चाहिए अपने कपड़ा धोए अपने कपड़ा को मोड़ करके रखे सुखा करके मोड़ करके रखे और अपने स्नान स्वयं करें, और अपने सामान को संभाले और क्या है थोड़ा थोड़ा बड़ों के कार्यों में मदद करें। नहीं तो क्या होगा तो, नहीं तो क्या होगा ये पढ़ते पढ़ते जाएंगे ये पुस्तकों को खाते खाते बड़ा कीड़ा हो जाएगा परंतु वो पुस्तक में ही बैठेगा पुस्तकों के पन्ने से बाहर निकालेंगे ना वो मर जाता है हा आजकल देखिए गुरुकुल में जो बिना सेवा दिए जो पढ़कर निकलेगा ना वो समाज में मरा जाएगा क्योंकि समाज में वही व्यक्ति एक्जिस्टेंट एक्जिस्टेंट हो सकता है एक्सिस्ट हो सकता है जब पढ़ाई के साथ साथ उस पढ़ाई को कर्म पद्धति के अंदर देखे मेरे इस ज्ञान विज्ञान का इस काम में उपयोगिता है इसे देखिए आज बच्चे पूछते है ना ठीक है वो कंप्यूटर पढ़ेंगे तो क्या होगा नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी तो हम इसको बहुत बुरे मानते हैं बुरे मानने की क्या बात है इसमें पढ़ाई के बाद में पढ़ाई होगी सर्टिफिकेट मिल गया प्रमाण पत्र मिल गया तो बोलते मुझे ये विद्या आ रही है परंतु ये विद्या का कोई प्रयोग क्षेत्र ही ना हो तो तो उस व्यक्ति को हम निकम्मा बोलते हैं नौकरी शब्द हमारे लिए अच्छा नहीं लगता तो निकाल दीजिए नौकरी शब्द को सेवा कौन सी सेवा समाज की सेवा इस विद्या को पढ़कर मैं समाज की सेवा करूँ तो कौन सी सेवा मुझे उपलब्ध होगी तो आपको ये सेवा के लिए ये योग्यता बराबर है तो व्यक्ति क्या करता है बहुत आत्मविश्वास के साथ विद्या को पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो इसलिए क्या है ब्राह्मण अभी देखिए मैं मूल से लेकर क्या रहा हूं ये बात जो मैंने आपके सामने रख रहा हूं ये मूल के आधार पर सूत्रों के आधार पर स्वामी दयानंद ने जो लिखा उसके आधार पर बोल रहा हूं उन्होंने लिखा प्रत्येक वेद को उसके ब्राह्मण ग्रंथों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए तो उन्होंने प्रत्येक वेद वेद ग्रंथ के अध्ययन के लिए बारह बारह बारह बारह वर्ष माना माना तो क्या हो गया अड़तालीस हो गया ना अड़तालीस हो गया अड़तालीस कुछ गया। कम हो जाएगा कुछ कम क्या हो जाएगा क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है सारे वेदों में समान होती है तो समान बात एक वेद से आप सीख लेंगे दूसरे वेद में वो समान बात वैसे के वैसे मिलेगी और तीसरे में वो समान बात वैसे के वैसे मिलेगी तो वहां हमारा समा समय, समय बच, जाएगा। आ, बच जाएगा बच जाता है ना तो इसलिए क्या है पूरे पूरे 48 साल परंतु व्यक्ति जब 48 के हो जाते हैं यदि शास्त्रीय पद्धति के आधार पर उनको ब्राह्मण ग्रंथों के साथ वो पढ़ाया जाए तो क्या अपने को जब 48 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो पूरे वेदों का वो विद्वान होना चाहिए होना चाहिए उसके लिए एकाग्रता उसको चाहिए पढ़ाई का माहौल चाहिए वाले गुरु चाहिए और क्या करेगा बाकी जितने भी मानसिक परेशानी होती है ना आ उसको, तो, उसको तो निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो उसका कोई भी नियम हो, चर्चा का विषय है उसके बारे में दयान जी ने क्या माना आमनाई संज्ञा का अर्थ क्या होता है उसको आमनाई क्यों करते है धादु से है अभ्यास क्यों करना चाहिए क्योंकि अभ्यास के बिना वेद का जो मक्खन है हमें प्राप्त होने वाला नहीं है यानी क्या है कर्म किए बिना सेवा दिए बिना पढ़ी हुई विद्या का जो मक्खन है हमें मिलने वाला नहीं है सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति को ज्ञान को ज्ञान को जिसने पाया उस व्यक्ति को सेवा में उतरना बहुत जरूरी है सिर्फ पढ़ाई के बाद गुरु क्या करता है? इनको वेद का मक्खन मिले इसलिए उसको समाज में भेज देता है आगे देखिए एक आमनाई शब्द से ये सारी बातें निकलती है ठीक है ना इनको बताए बिना आमनाई की परिभाषा पूर्ण नहीं होती है आगे क्या है यह आमनाई क्यों है क्रियात्व आमनाई जो है क्रिया में लगाने के लिए निकला है वे भगवान ने आज्ञा दी ना क्या आज्ञा दी कर्माणि विशेष सदम समाह कर्मों को करते हुए सौ साल तक जीने की इच्छा कर और दूसरी अर्थ इसका जो कर्मों को किए बिना सौ साल जीने की इच्छा करेगा उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होगी क्योंकि कर्मों को न करने पर उनके इंद्रिय बुद्धि मन सब में विकार आकर के वो अकाल में ही नष्ट हो जाएगा चाहिए तो रिटायर्ड होकर के बिना काम से बैठने वाले से पूछिए सेवानिवृत्त होकर के जो खाली बैठता ना उससे पूछ लीजिए बिना काम से आप देखिए दस दिन इधर बिताइए व्यक्ति नहीं रह सकता है तो कहते आमनायस्य क्रियार्थत्व आमनाई जो है क्रियार्थ है क्रियाकोश क्रिया के संपादन के लिए होता है ठीक है ना पूर्वी का आक्षेप क्या है क्रिया के लिए है इसमें पूर्व पक्षी का आक्षेप नहीं है वेद के अंदर जो वचन क्रिया को बदाने वाला नहीं है वो बेकार है पूर्वक्षी क्या कहना चाहते हैं आमनायस्य क्रियात् वेद के वेद और ब्राह्मण के क्रिया के संवादन के लिए होने के कारण तदर्थाना जो क्रिया को न बदाने वाला वाक्य है ना अनर्थ उसमें अनर्थ मुझे दिखाई देता है उसमें मुझे अनर्थ दिखाई देता है सूत्र हो गया लिखा नहीं लिखा ना लिखिए वेद और वेद और ब्राह्मणों के वेद और ब्राह्मणों के क्रिया को संपादित करने के लिए होने के कारण क्रिया को संपादित करना का मतलब क्रिया को करना हाँ, संबादित करने करने के लिए होने के कारण तदर्थ जो क्रिया को बताने वाला नहीं है जो क्रिया को बताने वाला नहीं है ऐसा वाक्य ऐसा वाक्य अनर्थक है यानी निष्प्रयोजन है उसका कोई प्रयोजन नहीं उसका कोई काम नहीं जैसे कि हम काम करने करने के बाद जब थक जाते हैं कंडाल हो जाते हैं तो क्या करते हैं वहीं बैठ करके हां अपने पास वाले टेबल वाले से क्या है कुछ बातें करते हैं तो कोई आकर के बोले ए बेकार में इसे बात करके आमने सामने क्यों बैठे कितने फाइल क्या है देखने के लिए पड़ा है काम करो तो गांधी भाई कहते अपने गांधी भाई जी कह रहे थे क्योंकि वहां सुबह से लेकर के शाम तक कंप्यूटर के सामने ही बैठना पड़ता है उसके बाद में वे डायरेक्ट आए यहां इधर क्या कर रहे हैं एक तो कंप्यूटर को देखकर के आकर के बैठे और इधर बैठ करके उससे भी कठोर काम को करने के लिए बैठे ठीक है ना तो इस समय पर सामान्य पुरुष क्या करना चाहता है अपने पत्नी बच्चों के साथ कुछ रसीला भोजन करे कुछ रसीला दर्शन करे टीवी के अंदर फिर किसी के जैसे खेलकूद मजाक करे ठीक है ना और पत्नी के साथ प्रेम, थोड़ा प्रेम करे इत्यादि चाहता है उसके बाद में या तो लेटेंगे बच्चों को वालेंगे आकर के मेरा पैर दबाओ ठीक है ना इस प्रकार जो थोड़ा आराम जो करते हैं ना ये आराम करने के लिए मन क्यों होता है क्योंकि उन्होंने देखिए अपने मानसिक शक्ति को तो अपने लिए जो काम है उस काम में लगाया लगाने के बाद क्या है उनको ऐसा लगा आज का मेरा काम पूरा, पूरा, पूरा हो गया अब जो बाकी समय बाकी है समय बाकी है तो क्या करना चाहिए आराम। थोड़ा आराम करना चाहिए और ये आराम ये आराम वास्तव में थोड़ा तो होना चाहिए यह आराम तो हमें आलसी भी बना सकता है इस आला आराम हमें वाला भी बना सकता है। हाँ शरीर को यदि जरूरी है मन को इंद्रियों को यदि जरूरी है तो आराम हमें स्फूर्तिदायक होता है यदि शरीर को और इंद्रियों को मन को यह जरूरी नहीं है हमारी इच्छा से और क्या है रुचि के कारण जा रहा है संस्कार के कारण जा रहा है यह आराम हमें आलसी बनाएगा ठीक है ना तो आपके संबंध में ये क्या है तो इसका मैं नहीं कर सकता हूं यदि मैं जजमेंट करने के लिए कुछ वादा करूं आप क्या करेगा कुछ बना बहाना बना करके रखा होगा उस बहाने से मेरा खंडन करेगा पर आपके अंदर यह बात नहीं ये बात है ये बताने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं अब क्या करू मैं आपको अपने रास्ते पर छोड़ दो मैं मेरे रास्ते पर चलूं, यही सही है ना ठीक है तो ये पूर्वोक्षता है कुछ वाक्यों के अंदर इन्होंने कहा सत्यम बदा धर्म चरा स्वाध्यायाद मा प्रमदा इत्यादि कहा अग्निहोत्रम स्वर्ग कामहा कहा इत्यादि बहुत सारे विधि वाक्य है पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेद के अंदर पूरे विधि वाक्य एक विधि वाक्य के बाद में विधि वाक्य दूसरा विधि वाक्य तीसरा ऐसा नहीं इसके बीच में कुछ आख्यायिकाए होंगे कुछ स्तुति होगी कुछ निंदा होगी कुछ प्रकृति बताएंगे कुछ अर्थवाद बताएंगे जिसको हम संसार में कहते हैं चुगली चुगली क्या है फिर उस प्रकार क्या है नारद का थोड़ा काम वहां से जो मिला वो इधर सुनाया इधर जो इधर से जो मिला वहां सुनाया हाँ ये नारायण से आप ऐसे क्यों करते हैं और वेद में भी कहा ना, राजा करते जैसे राजा के को, आज के लोगों को बता रहा है उसी प्रकार मैं वहां की बात को यहां पहुंचा रहा हूँ यहां की बात वहां पहुंचा रहा हूं ठीक है ना इस प्रकार देखिए बहाना कितने भी हो परंतु क्या है सूत्र के अर्थ में हम आएंगे तो जो वाक्य डायरेक्ट विधिवर्ग नहीं या निषेधवर्ग नहीं तो पूर्वोपी कहता है वह वाक्य वेद में बेकार है इसे क्रिया करने हो तो क्रिया में प्रेरित वाक्य हाँ क्रिया के प्रेरित वाक्य ही होना चाहिए सीधा ऑर्डर ही होना चाहिए सीधा ऑर्डर ही होना चाहिए ठीक है ना परंतु आप देखिए केवल ऑर्डर से काम नहीं चलेगा एक मोस् एक मालिक जब अपने फैक्ट्री के साइट में और देखने के लिए आता है ना फैक्ट्री के अंदर जो वर्क साइट देखने आता है तो ये मालिक का काम क्या है मालिक अपने गाड़ी से उतरने के बाद आप पूरे जगह पर ऐसे राउंड करेगा राउंड करने के बाद क्या है किसी से पूछेंगे पत्नी की बीमारी कैसी है किसी नौकर से ये पूछे पत्नी की बीमारी कैसी है तो किसने पूछा अरे उनको काम करने के लिए बोलना चाहिए था आप उसको घरेलू गर, बातों को करने लगे तो बोस करता है। अरे देखिए मैं एक बात ऐसे पूछूं ना उनसे, उनको फिर कहने की जरूरी नहीं पड़ेगी काम करो तो ये सोचेंगे देखिए मेरा मालिक मेरा कितना ख्याल रखता है इसलिए क्या है इस मालिक के लिए आज थोड़ा ज्यादा ही काम निकाल दूसरे हाँ तो आपको उत्तर सा तो क्या कहता है इस प्रकार के वाक्य जो है ना ये बेकार की बातें होती है हाँ जी आ? आ? अभी देखिए इमोशनल इंटेल्ट को वेद के अंदर ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर पहले से बदा, बदा करके रखा है किसी की स्तुति करेंगे किसी की निंदा करेंगे और किसी की निंदा किसी को सुना लेंगे किसी की स्तुति किसी को सुना देंगे तो वहां क्या है देखना चाहिए से काम होता है या नहीं काम होता है तो शक करने की जरूरी नहीं है वो आइडिया तो वहां लगाना ही चाहिए ने कहा जो वाक्य विधि पर नहीं डायरेक्ट क्रिया का आदेश परग नहीं प्रेरक नहीं वो क्या है बेकार हो गया उसको बेकार तो मानना चाहिए ठीक है ना ये पूर्व की शंका एक सूत्र समझ में आ गए ना ये समझ में इसलिए आता है आप अपने जीवन के कार्य में बहुत लंबे वर्ष सफर किए हुए हैं ठीक है ना तो इसलिए क्या है आपको ये माहौल तो बहुत परिचय का होता है उस माहौल में रहते हुए हमने अनुभव तो किया पर तो उस अनुभव को इस प्रकाश सिस्टमैटिक एक सिस्टम के अंदर बांधना एक प्रोग्राम में बांधना ये हमसे नहीं हुआ हमारे अनुभवों को अनुभवों से एक प्रोग्राम बनाना ये हमसे नहीं हुआ यदि हम इन अनुभवों से प्रोग्राम नहीं बनाएंगे तो आगामी पीढ़ी के सामने इस प्रोग्राम को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे और हमारे अनुभवों को बिना किसी क्रम से बिना किसी प्रयोजन को देखे वैसे के वैसे रखेंगे ना तो पूछेंगे ये सारे सुनाने का मेरा क्या प्रयोजन है परंतु उसके जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे अनुभवों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से ऐसे गुंधन करके हम उसको एक प्रोग्राम बना करके रखेंगे ना तो उस व्यक्ति की जो कंप्यूटर ना पर्सनल कंप्यूटर यानी उनकी बुद्धि इस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करेगी ठीक है ना तो ऋषियों की जो शास्त्र जो है ये वास्तव में एक प्रोग्राम है ऋषियों ने इस प्रकार के बातों को लेकर के अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रोग्राम बनाया एक उदाहरण देता योग दर्शन लीजिए पहला सूत्र क्या है अथ योगानुशासनम उसमें योगा पता आ गया ठीक है ना आगे उन्होंने योगपद को खोला योग चित्तवृत्ति निरोध उसके बाद में सारे लोग पूछेंगे चित्तवृत्ति निरोध होने के बाद क्या होगा तदादृष्ट हो स्वरूप अच्छा मैं चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं करता हूं तो मुझे क्या होगा वृत्ति सारूप्यम इधर तो देखिए योग चित्तवृत्ति निरोध बोला ना तदादृष्ट अवस्थानम वृत्ति की अनुवृत्ति आती आगे वृत्ति सारूप्य हमारे भी वृत्ति शब्द आता है तीन बार वृत्ति शब्द को कहा परंतु वृत्ति क्या है अभी तक तो उन्होंने क्या कर दिया प्रोग्राम के आधार पर आगे वृत्ति शब्द को उन्होंने खोला वृत्त पंचत क्लिष्टा तो बोला तो पांच बताया तो बताओ उसको खोला आगामी खिड़की कौन सी है वृत्त पंचत पांच वृत्तियां वहां क्लिक करो तो खुल गई प्रमाण विपरीय विकल्प निद्रा स्मृद आगे क्या करेगा प्रमाण में क्लिक करो प्रत्यक्षान आगम उसमें तीन बात आएगी ठीक है ना और दूसरे में विपरीत में क्लिक करो विपरीयो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम आगे क्या करना चाहिए वापस क्लोज करके वापस आकर के विकल्प में विकल्प में जाइए हाँ तो शब्द ज्ञान अनुवादी वस्तुशून्य विकल्प इसी प्रकार जाते हैं ना बिल्कुल जैसे हम बोलते हैं ना विंडोज 94 आदि ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, ये नाइनटी फोर आदि हाँ तो योगदर्शन आज देखिए बुद्धिगम्य इसलिए होता है योगदर्शन एक प्रोग्राम है चित्रवृत्ति निरोध का योगदर्शन एक प्रोग्राम है तो पतंजलि की महिमा इसमें है उन्होंने अपने बुद्धि के अंदर भगवान का जो आदि बुद्धि है ना उसके साथ कनेक्ट होकर के उन्होंने क्या कर दिया इसको डाउनलोड कर दिया अपने पर्सनल में इसको डाउनलोड कर दिया डाउनलोड करने के बाद क्या कर दिया प्रत्येक इंसान को यह प्रोग्राम दे दिया यह प्रोग्राम दे दिया ठीक है ना हम इधर बैठ करके देखेंगे ना पतंजलि ने इतना बड़ा काम किया मेरी अकल तो पत्नी दो तो आइटम को जो लिस्ट बताती है ना वो भी मैं भूल जाता हूं वो भी भूल जाता हूं मैं देखिए आज चाबी भूल गई ना आज चाबी चाबी भूल गई है ना तो देखिए ऐसे स्थिति में हम ये सोचेंगे इतने बड़े प्रोग्राम बनाने में हमारी बुद्धि में सामर्थ्य है या नी? नहीं आज हमारी बुद्धि में सामर्थ्य छुपा हुआ है पर सामर्थ्य प्रकाशित नहीं है क्यों क्योंकि हम अपने बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए भगवान की उपासना नहीं कर रहे हैं बस इतना ही हमारी कमी है हमारी बुद्धि में क्षमता है पर क्षमता को बाहर लाने के लिए भगवान की उपासना बहुत जरूरी है क्यों इस बुद्धि को बनाकर के इसके अंदर प्रोग्राम उसने रखा उसे पूछे बिना इसके ताला नहीं खुला तो ये जब उपासना आदि होता है ना ये चावी होती है उस चाबी से क्या है हम इस प्रोग्राम को खोल सकते हैं ठीक है ना आगे कहा कंप्यूटर इन्होंने क्या कहा पतंजलि जी ने अस्य भूमे है या उत्तरा भूमि दीदी योग योगाध्याय मैं इधर चल रहा हूं इस काम को पूरे करने के बाद मुझे आगे कहां पदार्पण करना चाहिए यह बाहर के किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरी नहीं भगवान हमें लेकर जाएगा योग से योग उपाध्याय है योग का योग ही आचार्य है ठीक है ना इसलिए हम स्वयं अपने भागदेही का निर्णय कर सकते हैं कैसे उस भगवान को यदि हम अपने मित्र संबंधी और आचार्य गुरु मान करके उपासना करेंगे तो तो से क्रियार्थत्वाद आनर्थक्यम अतदर्थ वेद और संहिता वेद और ब्राह्मण ग्रंथों के कर्मों में प्रयोग होने के कारण यानी कर्मों में प्रयुक्त तो होने के लिए होने के कारण जो वाक्य कर्म का विधायक नहीं है जो वाक्य डायरेक्ट कर्म का प्रतिपादक नहीं है उन वाक्यों को मैं निरर्थक समझता हूं उसको निरर्थक मानना चाहिए उसको निरर्थक घोषित करना ंगे व्यक्ति की इच्छा ऐसी होती है ना मैं ऐसे मानता हूं दूसरे को कहने का मतलब क्या है आप भी ऐसे मानो उसके बाद में हम ऐसे घोषित करेंगे पहले मान्य था फिर घोषणा आती है ठीक है आगे बढ़े उदाहरण देते हैं थोड़ा उदाहरण भी समझ ले तो इधर बताया रुद्रह किला रुरोदा रुद्र जो है रुरो उसने रोदन किया ठीक है ना समझ में क्या है रुद्रह किला रुरोदा ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जहां क्रिया का विधिवा की है ना वो विधिवाक्य के बाद में ऐसा वाक्य आता है रुद्रह किला रुदा रुद्र ने रोया रुद्र ने रोया इसका मतलब क्या हमें सबको हम सबको रोना चाहिए नहीं ऐसा कोई अर्थ उस नहीं निकलता ठीक है ना तो उधर रुद्र किला रुद्रदा क्यों बोला क्योंकि रोदन करना और रोदन कराना ये रुद्र का काम है ये बता रहा है रोदन करना या रोदन न कराना रुद्र का काम है जब रुद्र का रुद्र, रुद्र का काम रुद्र करेगा तो जिसके क्षेत्र में खड़े होकर के रुद्र क, इस का इस प्रकार काम करेगा ना उस व्यक्ति को रोना पड़ेगा तो कहने का मतलब क्या है यदि रोना नहीं चाहिए तो रुद्र को मत बुलाइए यानी प्राण को धारण न करें। रुद्र के कारण यदि हमें रोना नहीं चाहिए तो उस व्यक्ति को प्राण को धारण नहीं करना चाहिए यानी उस व्यक्ति को जीवित रहना नहीं चाहिए फिर प्रश्न आएगा जीवित नहीं रहना चाहिए तो क्या मर जाए नहीं जन्म लेने का काम न करें, जन्म लेने की कोई प्रवृत्ति न करें, जन्म लेगा तो प्राण को धारण करना पड़ेगा प्राण को धारण करेंगे तो रुद्र शरीर में आएगा रुद्र शरीर में आएगा तो वो रुद्र हमें रुलाएगा ठीक है ना तो ये क्या है जब ऋषि कुछ करने के लिए जाते हैं ना तो ये एक जगह पर बताया परोक्ष परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषहा देव जो देव लोग है ना ये आचार्य लोग जो ऋषि लोग है ना जिन्होंने मंदिर का दर्शन किया ये विद्वान लोग जब अपनी वाणी से कुछ कहेंगे ना तो कहने वाले को जो तो प्रथम श्रवन में कुछ अर्थ लगेगा परंतु उस अर्थ के लिए उन्होंने वाक्य का प्रयोग प्रयोग नहीं किया उसके वाणी के अंदर कुछ रहस्यमयी अर्थ है ये एक बार सुन लेने से हमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि एक बार सुनने से जो समझ में आता है ना ये कत है इसका इसका नाम है ठीक है ना और दूसरा जो अनेक बार सोचने के बाद जिसका अर्थ हमें मालूम होगा यह है परोक्षवाद तो देव यह विद्वान लोग कैसे होते हैं ये प्रत्यक्षवाद ही नहीं होते ये परोक्षवादी होते हैं या इसका दूसरा अर्थ ये भी है देवदा लोग जो भी कहेगा वो आज की बात नहीं होगी देवदा लोग जो, जो भी कहेगा वो भविष्य की बात होगी हाँ जैसे कि मान लीजिए हमारे मेरे मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया रेलगाड़ी में मेरी यात्रा हो रही है तो मुझे किसी ने बताया डिब्बा है उसके अंदर दो पॉइंट है जहां जाकर के आप अपने मोबाइल चार्ज कर सकते हैं तो मुझे तो बहुत कष्ट लगता है मेरे चार्ज गया अब उसको बुलाना है इसको बुलाना है कंधा लग रहा है तो क्या हो गया मैं आ गया तो पूरे रेलगाड़ी की उस जगह पर भीड़ है ना आगे जा सकते हैं, ना शौचालय जा सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं तो देखिए ये लोग किस पर काम कर रहे हैं हमारे अभी अभी के जीवन के विषय में अभी अभी के जीवन के विषय में ना कोई स्वाध्याय में रुचि है ना कोई संध्या में रुचि है ना कुछ आ, सेवा देने में रुचि है परंतु क्या है मोबाइल का चार्ज गया बहुत बड़ी इशक्यू बन गया ये क्या है यह वास्तव में यह है प्रत्यक्ष जीवन को लेकर के चलना और हम लोग इधर जो बैठ रहे हैं इसमें जो रिटायरमेंट होकर के बैठे ना उनका पेंशन तो मिलेगा ना किसी ने कहा पेंशन अगले महीने प्राप्त होने के लिए वेणुगोपाल जी के मीमांसा दर्शन के क्लास में बैठना है किसी ने बताया कोई जरूरी नहीं है पर क्यों आकर के बैठे हैं क्योंकि वो जो परोक्ष को लेकर के ही जो आ, हमने जो परजन्म है परलोक है बाद में जो मोक्ष है इस प्रकार के बहुत विदूर के उस परोक्ष लक्ष्य ले को लेकर के हम इधर बैठे हैं आजकल के जो खाने पीने के कोई लक्ष्य ले को लेकर के नहीं बैठे उसी प्रकार ऋषियों की बात को सुनिए वो को भी, कभी भी क्या है चावल चावल खरीदने के लिए आटा पिसवाने के लिए बात नहीं करेंगे ये कौन ये कौन करेगा हमारे पितर करेंगे जो समाज में हमारे साथ जो बुजुर्ग है रहते हैं ना वो सारे समझाएंगे हमें उसको ऋषि की जरूरी नहीं है आज के काम के निर्वहन करने के लिए हमें ऋषि की कोई मदद नहीं चाहिए मदद कहां से मिलेगा हमारे समाज के अंदर के जिसको हम पितर पिदर कहते हैं ये पिदर लोग बुजुर्ग लोग हमें ये समझाएंगे पढ़ाएंगे हमारे पूरे जीवन का जो निर्वाह है उससे हो जाएगा वहां ऋषि का कोई मदद ही नहीं चाहिए इसलिए जब ऋषि का मदद लेना हो तो स्वर्ग है मोक्ष है योग है दुख निवृत्ति है और जन्म के न होने के विषय में है शांति प्राप्त करने के विषय में है राष्ट्र में परम वैभव कैसे लाए इस विषय में है हम कैसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र होवे इस विषय में ऋषि बताएंगे ऋषियों के वाक्य के अंदर यही अर्थ छिपे रहता है, इसलिए कहा प्रत्यक्ष क्या है परोक्ष प्रिया ही देवाहा देवता लोग सदा विदुर की बात को कहने वाले होते हैं प्रत्यक्ष दुषहा अभी की बात वे क्योंकि अभी की बात समझने के लिए भगवान ने हमें आंख दिया कान दिया जीव दिया चमड़ा दिया और घर दिया और बहुत सारे गुरु लोग उस विषय में है ठीक है ना तो इसलिए ये रुद्र क्या, ये क्या है रुद्र किला रुद्रोदा बोलकर के जो रुद्र के जो गुणवत्ता को इधर जो प्रकट किया इसमें एक परोक्षार्थ क्या है जन्म के संबंध में है हमारे आगामी जन्म लेने के संबंध में है ठीक है ना यानी वैदिक जितने भी कर्मकांड की पद्धति के आधार पर वैदिक जितने भी क्रियाएं होती है ये सारी क्रियाएं हमें इस जीवन से मुक्त कराने के लिए है न कि रोटी खाकर खिला करके जिंदा रखने के लिए वैदिक जितने भी क्रियाएं होती है ये सारे के सारे हमें मुक्ति दिलाने के विषय में है रोटी खिलाने के विषय में नहीं है रोटी खिलाने के विषय में कौन सा कर्म है लौकी उसको कहते हैं लौकिक कर्म संतान को पैदा करना मकान बांधना रोटी खाना आटा पिसवाना ये सारे के सारे लौकिक कर्म है तो जैसे लौकी के व्यक्ति से लौकिक कर्म सीखेंगे उस प्रकार वैदिक व्यक्ति से वैदिक कर्म सीखेंगे तो लौकिक व्यक्ति से सीखा गया लौकिक कर्म हमारे जीवन के निर्वाह के लिए सहायक है और ऋषि से सुने हुए के का कर्म कार्य हमारे क्या है मुक्ति में जाने में मदद करने वाला है इसलिए वैदिक का कर्मकांड कभी हमें बांधने वाला नहीं हमें बांधने के लिए नहीं हमें मुक्त कराने के लिए है विवाह क्यों विवाह हमें मुक्त कराने के लिए है विवाह की जो पद्धति है लौकिक व्यक्ति चलाएंगे परंतु वहां जो पढ़ने वाले जो मंत्र है ये मंत्र ऋषि की वाणी है यह ऋषि की वाणी से क्या है यह मुक्ति का मार्ग वहां खोल करके दिखाया है इसलिए किला रुद्र इत्यादि कथन भी वास्तव में कर्म में प्रेरक है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट उसके बिना जैसे कि एक ने बोला आपके बीबी का तबियत कैसा है कर्मचारी से जब मालिक पूछता है तो मालिक को पता है मेरे इस एक प्रश्न से एक हजार खुशियां इसके अंदर खिलने वाली है हजार खुशियां इनको और प्रसन्न करेगा और एकाग्र बनाएगा मेरा काम गलती के बिना जल्दी से जल्दी सिद्ध होगा इसलिए उन्होंने क्या कर दिया थोड़े से तबीयत पानी के बारे में पूछा और मनुस्पृति में कहा ब्राह्मण जब आएगा उसे कुशल पूछना पूछना चाहिए राजा जब आएगा तो उसे योगक्षे पूछना चाहिए वैश्य जब आएगा उसको धन वैभव के बारे में पूछना चाहिए शूद्र जब आएगा तबियत पूछना चाहिए शूद्र अपने अच्छे तबियत से काम दे रहा है वैश्य अपने धन संपदा से दे रहा है राजा हाँ राजा अपने शक्ति से राज्य लक्ष्मी से कानून से दंडनीति से राज्य का पालन करता है और ब्राह्मण लोग ब्राह्मण लोग जो मुक्त होने की जो विद्या है ना ये देकर के राज्य की सेवा दे रहा है इसलिए ये चार प्रकार के व्यक्ति आएंगे ना उनसे एक ही तरह का आज कल ऐसा होता ना, है ना कैसा है सबसे पूछ लेते हैं पर सबसे ऐसा नहीं पूछने का जो वही है, शुद्र है उससे तबीयत पूछने का ब्राह्मण से कुशल पूछने का राजा से योगक्षेम पूछने का और वैश्य से धन संपदा के बारे में पूछने का है इसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार स्वामी दयानंद ने लिखा सबके साथ यथा योग्य धर्मानुसार यथा योग्य प्रीतिपूर्वकना चाहिए तो ये व्यवहार होता है आगे क्या है दूसरे सूत्र फिर पूर्व बोल रहा है शास्त्र दृष्टा विरोधाच विरोधा इसको दो तरीके से अर्थ कर सकते हैं शास्त्र दृष्टा शास्त्र दृष्टा दृष्ट इसको अलग करके भी व्याख्या कर सकते हैं दूसरा शास्त्र दृष्टा दृष्ट विरोधात् उसको एक पद मान करके भी आ। सबसे पहले हम क्या है शास्त्र शास्त्र दृष्ट विरोधार्थ एक पद मानकर क्या अर्थ बनेगा देखेंगे आ, शास्त्र का जो दर्शन है उस दर्शन के साथ विरोध आने के कारण भी शास्त्र का जो दर्शन है उस दर्शन के साथ शास्त्र दृष्टि के साथ विरोध आने के कारण से भी यह एक अर्थ होगा दूसरा शास्त्र के साथ विरोध आने से और हमारे प्रत्यक्ष में विरोध आने से यह दूसरा अर्थ होगा ठीक है तो पहले हम उसको थोड़ा समझेंगे कत है स्तम स्तनम ये मन जो है चोर है ठीक है ना अनुधवादिनो वाक नहीं अंधवादिनी वाक हमारी वाणी जो है झूठ बोलने वाली है हमारी वाणी जो है झूठ बोलने वाली है वाक मन जो है बहुत बड़ा चोर है और जो वाणी जो है बहुत झूठी है क्योंकि वाणी से झूठ बोला जाता है और मन से चोरी चोरी छुपाना ये मन से होता है तो बाद में वाणी में आती है ना एक क्या बात ही क्या होती है एक जगह पर ब्राह्मण ग्रंथों में रात्रि और दिन के स्वरूप को बदलाने के लिए एक बात कही गई है शायद सूत्र का भाष्य पूरा नहीं होगा इसकी व्याख्या कल लेंगे तो फिर भी जितना हम समझ सकते हैं क्या रात्रि और दिन के स्वरूप को बताने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी बात बताई गई जैसे कि हम कहते हैं ना अनुमान प्रमाण लगाते हैं अनुमान प्रमाण लगाने में कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष होना चाहिए ना जैसे कि अग्नि जल रही है पर जो तो अग्नि आंख के सामने कभी आई नहीं और ऊपर देखा धूमा उठ रहा है और यह धूमा आंख का विषय बन गया और हमने धोमे को देख लिया और अग्नि का अनुमान कर लिया समझ आ आएगी ना तो वहां ऋषि यह कहते हैं ये जो अग्नि है ये सूर्य को प्राप्त हो गया अग्नि जो है सूर्य में विलीन हो गया इसलिए क्या है अग्नि दिखती नहीं और धुमा दिखता है और रात्रि में देखिए रात्रि में देखिए रात्रि में क्या है जहा अग्नि जलती है धूमा दिखता नहीं और अग्नि दिखती है है ना मान लीजिए इसके पीछे आग जल रही है तो हम धूमे से पहचानेंगे या अग्नि से रात्रि में अग्नि से।, से इस समय ऋषि कहते हैं इस समय सूर्य जो है अग्नि में विलीन हो गया यह अग्निहोत्र का रहस्य है समझवाएंगे ना दिन में हम अग्नि की पूजा न करके सूर्य की पूजा करते हैं क्यों पूजा करने के लिए अग्नि नहीं है अग्नि कहां गई अग्नि तो सूर्य में विलीन हो गया इसलिए कहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा समझ में पाएंगे ना अब देखिए हंस रहा है क्यों हंस रहा है इसलिए हंस रहा है क्योंकि उन्होंने सूर्य ज्योति मंदिरों को अनेक बार बोल चुके हैं उस समय यह बात पकड़ में नहीं आई ये बात कब बकरे में आई जब ऋषि के वजन हमें सुनाई पड़ी वो समय में समझ में आया ठीक है ना तो वास्तव में देखिए दिन के अंदर अग्नि जहां है वो सूर्य में विलीन हो गया इसलिए नहीं दिख रहा हो मान लीजिए इसके अग्नि इसके पीछे दिन में अग्नि जल रही है धोमा उठ रहा है हम धोमे का दर्शन करते हैं अग्नि का दर्शन नहीं करते हैं ऋषि के कारण क्या बताया जो अग्नि वहां है धुआं के साथ वो सूर्य में विलीन हो गया तो वहां जाकर के देखिए कोई अग्नि सूर्य में विलीन नहीं हुआ ठीक है ना तो ऋषि तो ने क्यों ऐसा कहा सिर्फ कहा ना सूर्य प्रकाश नाश्तों इतना, इतना, इतना, उसको उसको ले ले हाँ सही है यहां वास्तव में क्या है अग्नि में जो प्रकाश गुण है व्यवधान के होते हुए भी प्रकाश गुण जो हो होता तो प्रकाश गुण देख सकता था सूर्य तेजी किरण सब जगह पर व्यापक होने पर क्या होगा यह अग्नि के अल्पमात्र गुण को तेजो गुण को यह सूर्य गुण दबा देता है इसलिए दिन के अंदर कहीं अग्नि जलती है तो धूमे से ही हमें अनुमान करना पड़ता है यानी सूर्य के प्रभाव अग्नि को ढक लिया इसको ऋषि ने क्या कर दिया अग्नि सूर्य में विन हो गया या तो सूर्य अग्नि को खा लिया और रात्रि में देखिए इसकी विपरीत स्थिति होती है सूर्य दिखता नहीं हमारे रात्रि में देखिए ना सूर्य कहीं दिखता है नहीं, नहीं। अग्नि दिखती है अग्नि क्यों दिखती है हाँ तो वास्तव में सूर्य का प्रभाव अभी भी अंतरिक्ष मंडल पर है परन्दु उस सूर्य के प्रभाव हमारे इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं है और हमारे इंद्रियों का प्रत्यक्ष रात्रि में जलने वाली अग्नि के प्रभाव का प्रत्यक्ष है यानी हमारे बोध के सामने हमारे प्रत्यक्ष अनुभूति के सामने रात्रि में अग्नि की शक्ति ज्यादा और सूर्य की शक्ति कम और दिन में सूर्य की शक्ति ज्यादा और अग्नि की शक्ति कम इसलिए ऋषि ने क्या कर दिया ईश्वर ने क्या कर दिया इस सिद्धांत को बताने के लिए प्रातकालीन अग्निहोत्रों के अंदर जो मंत्र है वो किससे शुरू किया सूर्योद्योधि से किया और वहां मंत्र में देखिए यजुर्वेद में इसी इसी यजुर्वेद इसी अध्याय में मिलेगा तीसरे अध्याय में वहां क्या बताएगा अस्य मंद्रस् सूर्योदेवता सूर्य सूर्योद्योधि की देवता वो मंद्र की देवता सूर्य है उसके बाद में अग्नि ज्योतिर ज्योतिर अग्नि स्वाहा ये मंदिर जहां आया वहां ऋषि ने बताया ईश्वर ने बताया इसकी देवता अग्नि है इसलिए अग्नि और नाम क्या है अग्निहोत्र तो देखिए एक अग्नि परग है एक सूर्य परग है तो अग्निहोत्र नाम को क्यों रखा इसलिए देखा दोनों स्वरूप से देखा जाए दोनों अग्निया है दोनों अग्निया है श्री नाम रहते वक्त भेदभावना नहीं की कौन बड़ा कौन छोटा यह नहीं देखा कौन दिखता कब दिखता है ये नहीं देखा। अग्नि नाम से होत्र का नाम आ गया परंतु दिन में रात्रि में प्रभाव में भिन्नता होने के कारण उस प्रभाव के अनुरूप क्या कर दिया प्रातकालीन मंत्र को सूर्य परक कर दिया और सायकाल मंत्रों को अग्नि परक कर लिया ठीक है ना अब पूर्व क्या कहता है वास्तव में कोई अग्नि सूर्य में दिन में विलीन होती नहीं और कोई सूर्य रात्रि में अग्नि के अंदर विलीन नहीं होता फिर आपने ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर ऐसी बात क्यों बोला क्योंकि आपका मन जो होता है झूठा है आपका मन जो होता है चोर है तो चोर ज, ज, मन चोर है तो वाणी कैसे होगी झूठी होगी जूटी होगी, जुटी होगी। ठीक है ना तो आपने क्या कर दिया आपके मन, मन के अंदर चोरी की भावना होने के कारण आपकी वाणी से जूटी वाणी निकली और चोर से पूछिए वस्तु गया हाँ तो मैं तो कल इधर नहीं था मैं तो कल इधर नहीं था अरे आपके वाणी नहीं है इस प्रकार क्या होता कुछ गोल बोल बातें करते हुए वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे वस्तु मेरे पास है स्वीकार नहीं करेंगे ठीक है ना ना तो तो अगले से से पता लगे ना? कम से कम में तो खुशी में आज के को हम बंद करेंगे खुशी में बंद करें और सोना कैसे होनी चाहिए दुखी होकर के नहीं सोना चाहिए खुशी में सोना चाहिए ठीक है ना कुछ भी वो कल विचारा भिजार, जाएगा आज मुझे सोना है बस ओ सहना भवतो सहनो भुन सह वी करवावै तेजस्वीतमस्तमा विषाव शाति शांति शाति